लेक्शन नमस्ते क्या आप जिंदल साहब हैं जी और आप मैं रोहित माथुर हूं आपका नया पड़ोसी अच्छा अच्छा नमस्ते ये मेरा बेटा है क्या तुम मोहन हो जी नहीं मैं मोहन नहीं हूं मेरा नाम मदन है मोहन मेरा भाई है वो आज यहाँ नहीं है क्या वो सामान आपका है जी नहीं वो सामान मेरा नहीं है ये मेरा सामान है